भारतीय दर्शन वेद में दार्शनिक विचार आचार का निरूपण यह कहा जा चुका है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म की आवश्यकता है बिना पवित्र कर्म के अंतकरण के मल दूर नहीं हो सकते और अंतकरण के शुद्ध हुए बिना अहंकार दूर नहीं होगा और न ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है अतएव जिस वेद में ज्ञान का इतना विचार है उसमें पवित्र आचरण तथा शुद्ध कर्मों के लिए विचार न हो यह सर्वथा असंभव है ऋषियों की तपस्या का वर्णन तथा देवताओं के की गई स्तुतियों का वर्णन वेद में है यह तपस्याएं तथा स्तुतियाँ पवित्र कर्म ही है शुद्ध आचार है इनमें सफलता प्राप्त करने के लिए ऋषियों को अपने छोटे तथा बड़े आचरणों को पवित्र रखना अत्यावश्यक था परम तत्व की प्राप्ति के लिए पवित्र आहार शुद्ध पान तथा निश्चल पवित्र विचार ये सभी बहुत ही आवश्यक हैं। इनके बिना जिज्ञासु या ऋषि भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकते सामूहिक प्रार्थना में वे लोग विशेष सामर्थ्य मानते थे साधक लोग दुष्टों का दमन करने के लिए तथा साधुओं की रक्षा के लिए देवताओं की स्तुति करते थे वे लोग रीत को ज्योतिषपति ही कहते थे और उसे बहुत ऊँचा स्थान देते थे पाप से बहुत डरते थे और उससे बचने के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे असत्य बोलना बड़ा पाप समझा जाता था ये लोग सुनृता वाक अर्थात सत्य और प्रिय वचन बोलते थे असत्य बोलने वालों से तथा मनुष्यों की हत्या करने वालों से वे लोग घृणा करते थे लोभ छल अभिमान क्रोध क्रूरता आदि निंदनीय कर्मों से तथा अच्छे कर्म में विघ्न देने वाले देवनिंदक चोर दूसरों की उन्नति को न सहने वाले ब्राह्मणों के द्वेषी तथा कृपण आदि एवं दुष्ट कर्म करने वालों से वैदिक ऋषि लोग घृणा करते थे जो देवता उपरयुक्त पवित्र आचरण रखते थे वे ना सत्या, सत्य परायण, सत्य धर्मा, सत्य कर्म पालक स्वरूप कृष्णों आदि विशेषणों से सम्मानित किए जाते थे साधक लोग देवताओं की स्तुति करते थे क्योंकि वे लोग हिंसा द्वेष आदि दुर्गुणों से दूर रहा करते थे दुष्ट आचरण रखने के कारण राक्षसों से ये लोग घृणा करते थे ये लोग गाय घोड़ा आदि जीवों पर दया कर रखते थे तथा सभी जीवों की भलाई के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे इंद्रजालिक अभिचार चरित्र को नष्ट करने वाली चेष्टा तथा अभिचार आदि कर्मों से ये लोग बहुत घृणा करते थे और इन सब कर्मों के करने वालों को नारकीय जीव कहते थे वे लोग स्वयं बड़े सदाचारी और धार्मिक नियमों का कट्टर पालन करने वाले होते थे यज्ञादि विशेष कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा अनुचित कर्म करने से नरक को जाना पड़ता है इन सिद्धांतों में उन्हें पूरा विश्वास था इस प्रकार आचार पालन में वे सदैव तत्पर रहते थे